देवी भागवत तीसरा स्कंद व्यास जी कहते हैं इस प्रकार सुदर्शन से कहकर उसकी माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण काप उठी उसने कहा बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बस तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आधे क्षण भी कहीं रहना सर्वथा असंभव है अतः तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी साथ ले चलो यो कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए अब वे सभी हर्षपूर्वक वहां से चल पड़े रघुवंशी सुदर्शन मनोरमा और धाए तीनों एक ही रथ पर चढ़कर कर समयानुसार काशी पहुंच गए उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा सुबाहु ने समुचित प्रकार से उनका स्वागत किया ठहरने के लिए सुंदर भवन का तथा अन्न और जल आदि का उचित प्रबंध कर दिया उनकी सेवा करने के लिए सेवकों की व्यवस्था कर दी वहाँ देश देशांतर के राजा लोग आए थे जिनसे सुदर्शन की भेंट हुई राजा युधाजित भी अपने दौहित्र के साथ वहाँ आया था करुष मद्र सिंधु और माहिस्मती आदि देशों के सुप्रसिद्ध नरेश वहाँ पधारे हुए थे वे सब के सब सूरवीर थे पांचाल कर्नाटक चोल विदर्भ तथा अन्य पर्वती प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे उन सब के पास तिरसठ अक्षौड़ी सेनाएं थीं चारों ओर सैनिक ही सैनिक भरे थे अतः वह नगरी सेनाओं से घिर गई थी ये तथा उनके अतिरिक्त भी बहुत से नरेश स्वयंबर का दृश्य देखने के विचार से वहां उपस्थित थे वे उत्तम हाथियों पर बैठकर वहां पधारे थे उस समय बहुत से राजकुमार आपस में मिलकर यों कहने लगे अजी देखो न राजकुमार सुदर्शन अत्यंत शांतिपूर्वक यहाँ आया हुआ है इस रघुवंशी राजकुमार के साथ एक भी सहायक नहीं है केवल अपनी माता के साथ रथ पर बैठकर यह आया है क्या इस समय इसका यह विवाह के लिए आना हुआ है यहाँ इतने राजकुमार सेना और आयुधों के साथ विराजमान हैं। इन्हें छोड़कर वह राजकुमारी भला इस निर्धन सुदर्शन को कैसे पसंद करेगी इतने में प्रसिद्ध नरेश जुधाजीत उपस्थित राजाओं से कहने लगा राजकुमारी के लिए इस सुदर्शन को मैं मृत्यु के मुख में झोक दूंगा इसमें कोई संशय नहीं है तब नीति शास्त्र के पूर्ण विद्वान महाराज केरल नरेश ने युधाजी से कहा राजन कन्या को अपने इच्छा से पति का वरण करने के लिए यह स्वयंवर रहता गया है यहाँ युद्ध करना सर्वथा अनुचित है यहाँ बलपूर्वक कन्या को नहीं प्राप्त किया जा सकता अधिक धन देने से भी काम बनना असंभव है यहाँ तो कन्या अपने इच्छा से चाहे जिसे बर सकती है फिर न्यायतः विवाद का अवसर ही कहा रहा राजेंद्र आपने अन्यायपूर्वक इस राजकुमार को राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को राजगद्दी पर बैठा दिया है महाभाग रघुवंश में उत्पन्न यह राजकुमार सुदर्शन महाराज कौशल नरेश का सुपुत्र है भला इस निरपराधी कुमार को आप कैसे मारेंगे ऐसा करेंगे तो अन्याय का जो फल होता है वह आपको अवश्य भोगना पड़ेगा देखिए सब पर शासन करने वाला कोई और भी जगतपिता परमेश्वर विराजमान है धर्म की ही विजय होती है न कि अधर्म की जहाँ कहीं भी हो सत्य का ही मस्तक ऊंचा रहेगा न कि असत्य का राजेंद्र आप अन्याय न करें निश्चय ही अपनी पाप बुद्धि का त्याग कर दे सुंदर रूप वाला आपका दोहित्र भी तो यहाँ आया है इस समय राजलक्ष्मी उसकी शोभा बढ़ा रही है भला उसे ही वह राजकुमारी क्यों न स्वीकार कर लेगी इतना ही नहीं इस राजकुमारी के स्वयंवर में अत्यंत पराक्रमी अन्य भी अनेकों राजकुमार आए हुए हैं कन्या स्पेक्षा से किसी को भी स्वीकार कर सकती है फिर इसमें विवाद का कहाँ अवसर रहा विवेकी पुरुषों का इस विषय में परस्पर भेदभाव करना सर्वथा अनुचित है